मन ले कि तू चला है जलती जल्दी पे डर है कि पिघल न जाए सपने का के एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप कह के तू ना दे किसी को बातों के जवाब तू तो हार ना नहीं जब तक दिल में जीत है जीत है सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है उम्मीद है तू तो भूल जबस ये मुश्किल अब क्या चीज़ है चीज़ है सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है उम्मीद है हमने एक बात कही मैं आपका स्वागत है आज के सुबह हम सब एक बात पे तो अलग हो ही नहीं सकते यानी हमारे मत फरक ही नहीं हो सकते वो क्या है वो ये है कि सुबह सूरज निकला है तो अब आज की सुबह हुई है तो सूरज निकला है और ये भी सच है कि कल भी यही सूरज डूबा था और आज भी यही सूरज डूबेगा अब साथ देखिए सूरज का निकलना सूरज का डूबना उसका आसमान में चढ़ना ये सब नियत है यानी कि अगर डूबा है तो निकलेगा और निकला है तो डूबेगा तो अब सवाल ये है कि क्या ये उम्मीद की जाए कि हमारे जिंदगी में भी जो सूरज कभी डूबता है तो वो सूरज निकलेगा जरूर चाहे आज निकले या शाम को निकले यानी कि मैं आज और शाम को ये नहीं कि सूरज निकलने का वक्त बदल जाएगा बात यह है कि हमें ये पता नहीं कि जब ये सूरज डूबा है तो उस वक्त हमारी जिंदगी का कौन सा हिस्सा है अरे कभी कभी तो सूरज बादलों में भी छिप जाता है तो उसका मतलब यह थोड़ी होता कि बादल हटेंगे ही नहीं अब साहब आपको सच बता दूं इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जगह पर यह बताता हूं कि मेरा मतलब उम्मीद से है उम्मीद मतलब आशा होप तो ये उम्मीद मेरी जिंदगी में बहुत बहुत सी उम्मीदें लेकर आई है यानी बहुत से रंग इसने इस उम्मीद ने मुझको दिखाए हैं और मैं आज आपसे उसी उम्मीद के बारे में बात करना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं मतलब अपनी बात कहना चाहता हूं यार बात करूंगा कैसे आपसे तो आप लोग तो बोलते ही नहीं कुछ तो जब आप नहीं बोलते तो मुझे को बोलना पड़ता है तो अब सवाल यह है कि यह उम्मीद है क्या देखिए उम्मीद है कि कुछ होगा या तो कुछ होगा या हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं होगा यानी कि आइदर इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन तो अब क्या चीज नहीं चाहते हैं यानी जिस चीज को हम नहीं चाहते हम उसकी उम्मीद करते हैं कि हे भगवान ये ना हो जैसे कि हमारा छोटा भाई जब हम लोग बहुत बच्चे थे तो उस जमाने में हम लोग फरुखाबाद में रहते थे और हमको पढ़ाने के लिए चतुर्वेदी जी नाम के एक मास्टर साहब थे जो घर पर आया करते थे अब चतुर्वेदी जी आते थे और आने के साथ ही हम लोग उस वक्त बहुत छोटे मतलब मेरे ख्याल से मैं शायद 10 साल का था मेरा भाई 8 साल का था और हम लोग दस और आठवीं शायद 9 और साथी के थे हम लोग तो मैं यह बताना चाहता हूं कि उस वक्त हमें उम्मीद यह रहती थी कि हर शाम हम और हमारा भाई इस उम्मीद में रहते थे कि भैया आज तो मास्टर साहब ना आवे यानी अगर कभी हम लोगों को आसमान में बादल दिख जाते थे तो हम सोचते थे कि यार आज तो बिजली चमक रही है बादल छाए हुए हैं और पानी भरसेगा तो मास्टर साहब नहीं आएंगे मगर साहब मास्टर साहब भी एक ही थे वो चूंकि उसी गली में रहते थे तो वो अपनी साइकिल उठाते और चले आते अब साहब एक रोज क्या हुआ कि हमारे भाई साहब ने अपनी उस उम्मीद को कार्य रूप यानी क्रियान्वित करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करने की कोशिश की अरे भाई उम्मीद तो खाली उम्मीद होती है मगर वो उम्मीद का दामन कब तक पकड़े रहे आदमी कभी तो उसको भी तो कोशिश करनी पड़ेगी यानी कि जो कर्मण्यवाधि का रस्ते गीता में कहा गया है वो हमारे भाई साहब ने उसी वक्त करने का ठान लिया क्या किया उन्होंने उन्होंने एक ग्लास में पानी लिया और उसको वो जो फाटक था जहां से वो अपनी साइकिल लेकर आते थे वहां पर छलकना शुरू कर दिया फर्श था उस फर्श पर पानी डाल रहे थे वो तो उनसे पूछा हमारे पिताजी वहीं से गुजर रहे थे उन्होंने पूछा कि ये तुम पानी क्यों डाल रहे हो यहां वो बेचारे सक गए क्या बताते मगर खैर थोड़ा पिताजी ने कड़क के पूछा तो बोले कि वह पानी इसलिए डाल रहे हैं कि मास्टर साहब आए और आके गिर जाएं। जब वो गिर जाएंगे तो उनके पैर टूट जाएगा जब उनका पैर टूट जाएगा तो वो आएंगे नहीं थोड़े दिनों के लिए तो मास्टर साहब से छुट्टी मिल जाएगी तो मास्टर साहब से तो छुट्टी मिली या ना मिली मगर उनको दो तीन तमाचे जरूर पड़ गए तो अब साहब देखिए उम्मीद नहीं होने की अच्छा उम्मीद कुछ होने की होने की उम्मीद क्या होती है अब आपको यह भी बता देते हैं सब होने की देखिए ये एक थोड़ा निजी सा मामला है होने की उम्मीद ये थी कि पड़ोस में कोई मतलब अच्छी शक्ल सूरत दिखाई पड़ने की उम्मीद रहती थी कि भाई जब यानी अब ये सब आज की बात नहीं कर रहे हैं भाई अब ये उस जमाने की बातें कर रहे हैं जिस जमाने में अच्छी शक्ल सूरतें देखने के लिए काफी दूर दूर तक जाया करते थे बड़े लंबे लंबे चक्कर लगाते थे तो अब साहब उम्मीद ये रहती थी कि भाई आज फलानी जो हैं वो बाहर दिखाई पड़ जाएंगे यानी कि जब हम बाहर एक दो घंटे के लिए बाहर अपने घर के घूमेंगे तो उस वक्त वो दिखाई पड़ जाएंगी अब देखिए बदकस्मती क्या होती है बदकस्मती ये होती है कि आप तो इस उम्मीद में पड़े हुए हैं और पता चला वो उन दो घंटों से पहले दो घंटे वहां पर खड़ी रही और आपके जाने के बाद के दो घंटे भी वहां खड़ी रही बस वही दो घंटे जो आप बाहर खड़े रहे उसमें वो ना आई तो अब साहब यहां भी उम्मीद आपकी छट गई तो अब क्या करिए तो अब ऐसी उम्मीद तो मतलब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा ये हमारी जिंदगी में ऐसे मौके बारंबार आए हमारी क्या साहब सभी की जिंदगी में आते हैं तो मगर अब कभी कभी क्या होता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है यानी जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं बचपन पीछे छूटता चला जाता है ये उम्मीदें थोड़ी सीरियस होती चली जाती हैं यानी कि अब आप उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद पूरी होती है या नहीं होती है इस पर बहुत मतलब आपके मनोभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है तो उम्मीद को एक तरह से अगर अंग्रेजी में कहें तो ये एक्सपेक्टेशन है और ये एक्सपेक्टेशन में कुछ एफर्ट भी शामिल होता है कभी कभी आप अपनी उम्मीद को सच करने के लिए कुछ करते हैं जैसे अब सब नौकरी ढूंढ रहे थे तो भाई अब हमको तो ये था कि हमने चार साल तक मुसलसल नौकरी ढूंढी हाँ उस नौकरी ढूंढने के सिलसिले में कुछ पढ़ाई भी करते रहे कुछ नई नई चीजें भी सीखते रहे और कुछ अब क्या कहें बहुत से रंग बदले हमने हमने भी अपने तो अब उसी उम्मीद के चलते जब एक नौकरी के लिए जाते थे इंटरव्यू देते थे और अगर नहीं हुए तो साहब बहुत भीषण निराशा होती थी और कभी कभी तो वो निराशा ऐसी हो जाती थी कि जिसको वापस आशा की ओर लाने में बहुत समय लग जाता था और आपको समझ नहीं आता था कि आखिरकार उस निराशा को आशा में कैसे बदला जाए तो अब इस पे हुआ क्या कि जब थोड़ी उम्र बढ़ गई यानी कि थोड़े बड़े हो गए और थोड़ा सच कहना चाहिए यूं सीनियर हो गए तो सीनियर नहीं नौकरी में नहीं यार अरे उम्र में सीनियर हो गए जब उम्र में सीनियर हो गए तो अब आप दूसरों को देखने लगे कि उनकी उम्मीदें और उस उम्मीद के लिए उनका रिएक्शन कि भाई उम्मीद पूरी हो गई तो बहुत खुश उम्मीद नहीं पूरी हुई तो थोड़ा अफसोस तो अब ये उम्मीद कैसे ये पता चले कि जो उम्मीद आप कर रहे हैं यानी जो आपकी आशा है वो क्या ऐसी आशा है जिसको कि हम ये समझें कि वो सूरज की तरह है कि भाई अभी आज नहीं निकला है आज बादलों में ढका हुआ है तो यार कल निकल आएगा या अगर आज आशा पूरी नहीं हुई तो कल पूरी हो जाएगी भाई सूरज आज शाम को डूबा है तो कल सुबह निकल भी आएगा तो अब कुछ उम्मीदें तो ऐसी होती हैं जो सूरज की जैसी होती है और उनमें आपको मौसम की तरह कि भाई एक मौसम गया है तो दूसरा मौसम आएगा ही ही अरे भाई गर्मी गई तो तो तो तो तो बरसात आनी है अब एक उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दूसरी तो होगी यार कहीं तो आपको भी सोचना पड़ेगा हम तो देखिए हम तो अपने आप को इसी तरह का आश्वासन आज भी देते आ रहे हैं और किसी जमाने में देते भी रहते थे मगर आपको हम सच बताते हैं कि हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि साहब वो उम्मीद जिसको हमने सोचा कि ये होगा और वो नहीं हुआ और नहीं हुआ तो नहीं ही हुआ यानी कि अब देखिए मेरी मतलब मेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो कि मुझसे नाराज होंगे कि मुझे ये उदाहरण बार बार नहीं देना चाहिए मगर मैं दूंगा जरूर क्यों दूंगा क्योंकि ये सिर्फ मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं मेरे को इसमें कोई मतलब ये कोई मेरे दिल को लगी हुई चोट नहीं है जो कि मैं दिखा ना सकूं साहब मैं प्रमोशन की उम्मीद कर रहा था बैंक में कि भाई एक एक टाइम स्केल यानी कि एक समय के साथ साथ कालांतर में प्रमोशन होते चले जाएंगे मगर एक स्थिति के बाद प्रमोशन नहीं मिले तो अब प्रमोशन नहीं मिले तो अब यहां पर क्या कहेंगे आप कि भाई आपने उम्मीद की और साहब आपका तो सूरज नहीं निकला तो जब आपका सूरज नहीं निकला तो इसका मतलब जो आप कह रहे थे कि भाई हर चीज हर सूरज जो डूबेगा वो अगले सुबह निकलेगा तो वो सूरज जब आपका नहीं निकला तो हमारा कैसे निकलेगा तो अब भैया यहां पर जरूरी बात यह समझने वाली है कि देखिए सब उम्मीदें सूरज नहीं होती सारी उम्मीदें सूरज से ही कल्पना कर लेना या सूरज से ही उनकी तुलना कर लेना उचित नहीं है आपको करना क्या है कि भाई कुछ उम्मीदें मौसम की तरह होंगी यानी कि भाई अगर चार मौसम हैं आपके जाड़ा गर्मी बरसात बसंत ये चार मौसम हैं तो भाई अगर गर्मी पड़ी है तो उसके बाद मान लीजिए कि गर्मी के बाद आपको बरसात नहीं आई तो यार जाड़ा तो आएगा और जाड़े के बाद बसंत तो आएगा ही तो एक ये भी उम्मीद का हो सकता है तरीका कि भाई एक उम्मीद नहीं पूरी हुई तो चलो यार कोई दूसरी उम्मीद पूरी हो जाएगी या आपको कोई कहा जाए कि भाई आपने एक उम्मीद रखी थी वो उम्मीद नहीं पूरी हुई तो चलो यार दूसरी उम्मीद कर लेते हैं तो एक तो तरीका ये हो सकता है मगर देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको एकदम निराशा हो जाती है जैसे हमको आपको सच बताएं भाई चार साल तक नौकरी ढूंढ रहे थे तो अब ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे आज वो चार साल आज हम चार साल कह सकते हैं बहुत आसानी से मगर उस समय में तो वो एक एक दिन बीत रहा था यानी कि हर साल के तीन दिन थे अब आप सोचिए कि ये तीन दिन फिर 730 दिन कैसे बीते होंगे ये 1460 दिन ये एक, एक दिन मुश्किल था तो अब सवाल ये है कि वो दिन आज का दिन तो हमने कह दिया कि साहब चार दिन पांच दिन ऐसे करके कट गए या चार साल कट गए मगर उस जमाने में तो एक एक दिन काटना मुश्किल था तो अब क्या किया जाए तो अब यहां पर क्या बात है कि भाई उम्मीदें भी रियलिस्टिक होनी चाहिए तो उम्मीद के रियलिस्टिक होने का अब इसका क्या है मतलब कि भाई देखिए मेरे हिसाब से तो मैं तो ये कहता हूं कि उम्मीद चाहे तो सूरज की तरह हो और चाहे तो मौसम की तरह हो सूरज की तरह होगी तो भाई आज नहीं तो कल निकलेगी आज डूबी है तो कल सामने आएगी मौसम की तरह होगी तो आज एक है कल शायद दूसरी हो जाएगी मगर साहब कुछ उम्मीदें फ्यूज बल्ब की तरह भी होती है कि भैया ये ये बल्ब जो है या तो जलेगा और अगर फ्यूज हो गया तो फ्यूज हो गया फिर खत्म फिर उसके बाद उसमें कुछ नहीं होने वाला तो यार अब उसके लिए क्या करें तो मैंने तो साहब ये तरीका अपनाया अपनी जिंदगी में कि भाई अगर जो बल्ब फ्यूज हो गया तो यार छोड़ो इसको नया बल्ब लगाओ यानी कि इस उम्मीद को ही छोड़ दो अगली उम्मीद की बात करें तो अब यहां पर क्या हो गया कि उम्मीद के हमारे तीन पहलू हो गए तो उन मैंने अपनी जिंदगी में अब देखिए ये क्या है ये सारे पहलू भी आज समझ में आ रहे हैं जब सड़सठ सड़ साल की उम्र हो गई जब 20 साल की उम्र थी तो ये सब पहलू नहीं समझ में आते थे 20 साल की उम्र में शायद जिंदगी इन सब उम्मीदों का एक ही पहलू समझ में आता था भैया ये पूरा नहीं हुआ ये तो फ्यूज हो गया अरे यार फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ यह तो बाद में पता चलेगा ना आज थोड़ा ही पता चलेगा मैं आपको यहां पर एक उदाहरण अपना बता दूंगा एक पत्रिका आती थी सरिता हमारी माताजी वो पत्रिका लिया करती थी तो उस पत्रिका में सरिता आज भी आती है और उस जमाने में हम लोग उसको बहुत नियमित तौर से पढ़ा करते थे तो उस पत्रिका में पीछे यानी आखिरी हिस्से में वर वधु चाहिए ऐसा करके एक चार पांच पन्ने निकला करते थे और उसमें चार चार पांच पांच लेंग के वो क्लासिफाइड एड होते थे तो मेरे ख्याल से मैं आज समझ सकता हूँ कि भाई उसमें वो क्लासिफाइड एड इसलिए दिए जाते थे क्योंकि वो पत्रिका पारिवारिक पत्रिका मानी जाती थी तो उसमें जो लोग ऐड देते थे या जो एड पढ़ते थे वो पारिवारिक टाइप के लोग होते थे तो अब उसमें हम पढ़ते थे कि भैया अब ये मैं जब आप जबकि बात बता रहा हूं आपको उस जमाने में वो कहता था कि साहब जो लड़का है उसका वेतन चार अंकों में होना चाहिए अब चार अंकों में वेतन क्या चार अंकों में वेतन मतलब चार अंक होने चाहिए मिनिमम चार अंकों की संख्या क्या हुई एक हजार रुपए यानी कि लड़के का वेतन कम से कम एक हजार रुपए होना चाहिए अब यार उस समय जो नौकरियां दिखाई पड़ती थी वो पता चला कोई चार सौ रुपए की थी तो कोई पांच सौ रुपए की थी तो हम उस वक्त ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमको जो नौकरी मिले वो चार अंकों के वेतन वाली हो तो बस यही हमारी तमन्ना थी बस उम्मीद यही थी कि भाई यही नौकरी मिलनी चाहिए नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं देखिए मेरा मतलब ये नहीं कि मैं वो सरिता के विज्ञापन की वजह से कि उसके विज्ञापनों के लिए फिट हो जाऊं इसलिए ये ये, ये बात कह रहा था ऐसा नहीं है मतलब आपको बता रहा हूँ कि उस समय सफलता का एक प, मापदंड ये था सफलता का मापदंड था कि भाई ये आपको चार अंकों में वेतन होना चाहिए अब यार आज तो शायद सात अंकों में वेतन भी कम माना जाता है तो खैर साहब तो अब वो चार अंकों में वेतन की बात सुनकर हम लोग साहब उसके हिसाब से नौकरियां ढूंढते थे भैया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी में भी अप्लाई किया उस जमाने में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी जो थी उसमें चार अंकों में तनखा मिल जाती थी तनख्वाह मतलब वो कुछ शायद बोनस गिनस मिला के वो चार अंकों में हो जाता था तो उसके लिए भी अप्लाई करते थे मगर अब यार एम में सेकेंड डिवीजन थी और हमारे पास तो बी में केमिस्ट्री में यार मेरे ख्याल से पचासे परसेंट नंबर थे उसी की वजह से डिवीजन भी खराब हुई थी तो अब बी के नंबर देखता था कोई आदमी तो हमको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी के लिए भी इंटरव्यू नहीं आता था तो यार उस वक्त बड़ी निराशा होती थी कि भाई ये क्या यार इस तरह की जिंदगी ये कोई नौकरी मिल रही अच्छा कॉम्पिटिशन तो भाई रिजर्वेशन तो उस टाइम में भी था तो कॉम्पिटिशन के चलते वो भी दिक्कत था कि यार वो भी नहीं मिलता और अरमान तमन्ना सपने तो वो तो बस खाली आई ए एस बनने के थे तो अब या तो आई ए एस बनो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनो मगर दोनों ही हालात में आ, आ, हमारे हालत जम नहीं रही थी तो जहाँ निराशा होती थी तो भैया अब ये हुआ कि यार क्या करें तो खैर और नौकरियां ढूंढी फिर बैंक की नौकरी में भी आ गए चलिए बैंक की नौकरी मिल गई जिंदगी कट गए, बैंक की नौकरी करते, करते, मगर न तो, तो चलिए मगर अब क्या है भाई अब तो हर चीज का जस्टिफिकेशन तो हमने दे दिया जस्टिफिकेशन देने के बाद हम ये समझ गए कि आखिरकार आपकी उम्मीद आपकी होप आपकी आशा वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है मगर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यार वो जस्टिफिकेशन बना करके अपने लिए कुछ तैयार कर लीजिए अब यहां पर एक बात और मैं अब इस स्टेज पे अपनी जिंदगी की वो आपके साथ साझा कर रहा हूं देखिए साहब उम्मीद जो है ना वो कई रंगों में आती है और मैं अपने हिसाब से तो यह समझ रहा हूं कि उम्मीद को अगर आप कहिए कि एक तरह का स्वर्ण मृग है यानी कि मारीच वो रामायण वाला मारीच हां बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं आजकल पौराणिक कथाएं बहुत पढ़ रहा हूं ना तो इसीलिए पौराणिक कथाओं का भी उदाहरण देना जरूर बनता है तो मारीच है तो मारीच क्या होता है यानी कि वह आपको दिखता है पेड़ पौधों के बीच में एक स्वर्ण मृग और वो स्वर्ण मृग कभी कभी गायब हो जाता है क्योंकि दरअसल तो वो स्वर्ण मृग है भी और नहीं भी है देखिए क्वांटम थ्योरी आ गई यानी क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कुछ है भी और नहीं भी है तो यहां भी है और वहां भी है तो मरीच है यानी कि स्वर्ण मृग यहां भी है और वहां भी है तो अब यह क्वांटम मैकेनिक्स वाला स्वर्ण मृग यानी कि मरीच आपको दिखता भी है और आप उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं अच्छा अब यहां तो पीछे छोड़ने के लिए कोई सीता नहीं है और ना कोई लक्ष्मण है जो लक्ष्मण रेखा खींचेगा मगर मान लीजिए कि आपका ही एक हिस्सा सीता है उससे कहा भाई देखो प्रयास कर रहे हैं मगर गए हैं राम उसको दौड़ के पकड़ने के लिए मारीच को मगर आप अपनी सीमा के अंदर रहिए सीमा पार मत करिए तो हमारे लिए सीमा क्या थी हमारे लिए सीमा यह थी कि भाई कुछ गलत काम मत करने लगना कि नौकरी ढूंढने तो गए हो नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो मगर कहीं गलत सलत हाथ मत डालना यार कोई ऐसा काम मत कर देना कि जिसके चलते कि तुमको बाद में पछतावा हो यानी कि जैसे सीता को ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी थी लक्ष्मण रेखा पार कर ली और लक्ष्मण रेखा पार करने का कर नतीजा क्या हुआ रावण भैया उठा के ले गए अब रावण भैया को उठाने का मौका किसने दिया रावण भैया को उठाने का मौका तो सीता जी ने ही दिया ना कि भाई उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्यों पार की तो जब लक्ष्मण ने कहा कि भाई लक्ष्मण रेखा मत पार करना और आपने पार कर ली तो साहब आपने मौका दे दिया तो हम अपने आप से यह बताते थे कि भाई किसी तरह से यह सीमा के अंदर रहो यह सीमा के बाहर मत जाओ और ठीक है भगवान की दया रही कि शायद सीमा के अंदर ही रहे सीमा के बाहर नहीं गए और लक्ष्मण रेखा के अंदर अपना ठीक है प्रयास किया मारीच के लिए यानी कि मारीच को मारने गए थे यानी कि स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े थे स्वर्ण मृग नहीं मिला अब एक सवाल यहां पर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरी जिंदगी में हुआ नहीं मगर अब यह बात जब मैंने मारीच की बात कही तो एक बात और दिमाग में आई वो ये कि भाई साहब यह बताइए कि अगर मारीच न होता और अगर लक्ष्मण रेखा को पार न किया गया होता तो क्या रावण कभी मरता या राम, राम जाते रावण को मारने के लिए अरे भाई रावण अपने घर में था राम जी अपने घर में थे तब तो कभी पाप का अंत ही नहीं होता हम भी अगर जो अपनी सीमा पार कर गए होते देखिए इसीलिए हाइपोथेटिकल कह रहा हूं हु? कि अगर सीमा पार कर गए होते तो यार हो सकता है कि उसके बाद नेतागिरी करने लगते नेता बन गए होते हो सकता है आज मिनिस्टर लगे होते भाई देखिए अगर जो हमने कुछ ऐसा काम किया होता तो रिस्क तो था ही भाई राम जी भी जब गए थे युद्ध करने के लिए तो बानर रीछों की सेना लेकर गए थे पक्का तो था नहीं कि जीत ही जाएंगे अरे वानर रीच मिल करके राक्षसों को मार देंगे इसकी क्या गारंटी थी तो हम भी वही बात थी कि भाई हम नेता बन जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी मगर यार बन तो सकते थे ना तो अब देखिए वही यह हाइपोथेटिकल सवाल आपके सामने मैंने केवल इसलिए रखा कि आशा का होप का उम्मीद का एक पहलू यह भी है कि भाई अगर उम्मीद ऐसी हो कि जिसको कि आपको लग रहा हो ये छलावा है और आप उसके पीछे दौड़ जाइए तो यार देर इज ए पॉसिबिलिटी कि साहब रिस्क लेने से आपको कुछ मिल जाए मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन किया छोटी वाली बेटी का जिक्र कर रहा हूं ग्रेजुएशन किया उसके बाद उसने फ्लाइंग की पढ़ाई किया यानी फ्लाइंग का एक कोर्स किया हवाई जहाज उड़ाना सीखा कुछ अपने लिए डिग्री वगैरह ले लिया उसके बाद रिस्क था ना कि भाई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी नौकरी मिल गई रिस्क लिया और आज वो सफल पायलट है तो अब जब वो सफल पायलट है तो ये तो रिस्क था ना कि आज भी इतने बेकार पायलट बैठे हुए हैं मगर वो रिस्क लिया और सफल भी असफल हुई हम सोचते हैं कि अगर हमने रिस्क लिया होता तो भाई पॉसिबिलिटी यह थी कि शायद सफल हो गए होते अब पॉसिबिलिटी यह भी थी कि सफल ना भी हुए होते मगर दोनों की संभावनाएं बराबर हैं जबकि जब हमने वो काम किया ही नहीं तो 50 50 प्रतिशत संभावना तो रखनी पड़ेगी ना तो खैर साहब अब मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा यहीं पर बंद करता हूं क्योंकि आज की बात मैंने केवल इसी उम्मीद पर रखी है कि मैं जिस उम्मीद की बात कर रहा हूं वो ये समझा जाएगा कि भाई उम्मीद है और आज नहीं पूरी हुई तो कल पूरी हो जाएगी और अगर कल नहीं पूरी हुई तो हो सकता है इस उम्मीद के बदले में कोई इससे बेहतर चीज मिल जाए हमारे एक गुरु जी हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही तो हमारे गुरु जी हमको बिहेवियर साइंस के बारे में बात कर रहे थे और जब उन्होंने हमसे किसी बात पे पूछा तो हमने कहा साहब हम अपने जीवन में बहुत निराश हैं उन्होंने कहा है निराश है तो हमने कहा कि साहब हम इसलिए निराश हैं कि हम अपने पिताजी के सपनों को पूरा नहीं कर पाए पिताजी के सपने क्या थे पिताजी के सपने थे कि भाई हमारा लड़का आईएएस बन जाए तो अब यार लड़का तो आई नहीं बना वो तो बैंक में पीओ भर्ती हो गया तो हमने कहा साहब हम बस इसीलिए दुखी हैं और साहब हमको यही लगता है कि हमने पिताजी की उम्मीद को पूरा नहीं किया देखिए यहाँ पर हमारी उम्मीद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं यहाँ पर पिताजी की उम्मीद की बात कर रहा हूँ तो हमने पिताजी की उम्मीद थी क्योंकि अब पिताजी हमारे क्लास थ्री की नौकरी कर रहे थे एक्साइज इंस्पेक्टर थे तो उनके लिए कलेक्टर जो था वो बड़ा मतलब भगवान का स्वरूप था और उनका जो कमिश्नर था वो आई होता था तो उनको कमिश्नर तो वो भगवान था भगवान का स्वरूप नहीं वो तो साक्षात विष्णु भगवान था तो उनके लिए भगवान विष्णु का रूप अगर हमारा लड़का हो जाए यानी कि वो दशरथ हो जाए और हम राम हो जाए तो ये उनका बड़ा सपना था गुरु जी ने हमको एक बात कही अब देखिए अब आज मैं भी आपसे वो बात कह रहा हूं जो कि मुझको तो एक्चुअली जब उन्होंने कहा तो उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मुझे वो बात ही नहीं समझ में आई थी उस समय तक वो बात क्या थी गुरुजी ने कहा कि भाई आपके पिताजी ने आपके लिए एक सपना देखा ठीक है तो उस इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपने जो अपना व्यू था उसको एक स्तर पे कंफाइन कर लिया मान लीजिए कि उन्होंने सपने में देखा कि आपको टू बेडरूम का मकान मिलेगा ठीक है अब आपको टू बेडरूम का मकान नहीं मिला ठीक है तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ मगर आपको मिला क्या आपको एक मकान मिला जिसमें कि चार बेडरूम थे और उसके बाद उसमें एक बड़ा आंगन भी था और एक बड़ी छत भी थी तो अब क्या कहेंगे आप पिताजी को तो भैया दो दो बेडरूम का मकान का ही सपना था उनको तो उनकी तो उम्मीद ही दो बेडरूम की थी और आपको मिल गया चार बेडरूम तो अब क्या कहिएगा पिताजी का सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ तो बोले आप सोच कर देखिए कि आप अगर यह समझ रहे हैं कि भाई आपने उनको निराश कर दिया तो सच बात यह नहीं है कि आपने उनको निराश कर दिया उनके अपने सपने ने उनको निराश कर दिया क्योंकि अपने सपने में उन्होंने कुछ सोचा था वो चीज नहीं पूरी हुई कुछ और चीज पूरी हो गई तो मैं वही कह रहा था कि उम्मीद मान लीजिए कि आपने बसंत की, की बसंत नहीं आया तो यार बरसात तो आ गई कम से कम बारिश तो मिली तो उम्मीद का कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ या उम्मीद किसी और रूप में पूरी हो गई हमारे एक मित्र हैं उन्होंने कहा कि साहब आपकी वो हमारे मित्र भविष्यवक्ता भी हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बात किया उन्होंने कहा कि आपकी आपके अच्छा समय जो है वो 2014 के बाद आएगा हमने उनसे कहा कि महाराज आप बड़े गजब के आदमी हैं हमने कहा दो में तो हम रिटायर हो जाएंगे जब रिटायर हो जाएंगे तब सला अच्छा समय कहां से आएगा बोले कि महाराज देखिए हम तो आपको जन्म कुंडली के हिसाब से बता रहे हमने कहा यार ठीक है बताओ अब बताते रहिए हम आपकी बात नहीं मानते बोले मत मानिए कोई बात नहीं खैर सा बात खत्म हो गई अब देखिए क्या होता है कि 2014 में हम रिटायर हो गए बैंक से बैंक में आपको हम सच बताए कि बैंक में हमारी जो इज्जत थी अब देखिए हम दो कौड़ी की तो नहीं कहेंगे मगर हां चार कौड़ी भर की थी उससे ज्यादा नहीं थी तो जब चार कौड़ी की इज्जत लेके हम बैंक से निकल आए तो हमें लगता था कि यार ये चार कौड़ी की इज्जत बहुत है मगर जब हम निकल आए बाहर तब उसके बाद हमें समाज में जो इज्जत मिली भाई साहब वो चार कौड़ी की नहीं थी वो तो दस रुपए लायक थी तो अब वास्तव में हमारा अच्छा समय शुरू हो गया तो देखिए हम यही कह रहे हैं कि भाई उम्मीद कि उम्मीद को सीमा में मत बांधिए हम हमने भी हमने सीमा में बांधा हमने गलती किया हम आपसे यह सलाह दे सकते हैं कि भाइया उम्मीद को सीमा में मत बांधो क्योंकि उम्मीद अगर सीमाबद्ध रहेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार उससे आगे भी कुछ मिल सकता है तो साहब उम्मीद के बारे में आज इतनी ही बातें करते हैं और यहीं पर आज की बात खत्म करते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तो कुछ और बातें करेंगे तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार और हां भैया आपने मेरी बात को इस 28 मिनट 10 सेकंड तक सुना मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं आपने अपना समय दिया है थैंक यू वेरी मच शुक्रिया अगले हफ्ते फिर मिलते हैं मन ले कि तू चला है जल्दी आ चुप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 सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है उम्मीद है तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज़ है चीज़ है सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है उम्मीद है